श्री भक्ति रसाम सिंधु रूप गोस्वामी द्वारा विरचित प्रथम विभाग पूर्व विभाग प्रथम द्वितीय द्वितीय में है हम साधन भक्ति नामक अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रूपात स्कोल के संस्थापक आचार्य के द्वारा ओम अज्ञान मीरां ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरमीत ये तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोभीष्ट स्थात येन भूतले स्वयं रूप कदा ददा स्वपदा वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून्वैष्णवामं श्री श्री साग्र जा सह गणरघुनाथन्वत तम सजीव साइतम सामधूत पिजन सहित कृष्णचैतन्यम श्री राधाकृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखाता श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअद्व गाधर श्रीवासा गौरवभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम, राम, राम, राम, राम हरे हरे हरे भक्तिरसा सिंधु अभी हम पूर्व विभाग की द्वितीय लहरी में है साधना भक्ति शुरुआत से रूप गोस्वामी ने बताया कि भक्ति की व्याख्या व्याख्याषिता शून्यम ज्ञान कर्मादृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशील भक्ति उत्तमा ये उत्तम भक्ति है जिसमें कोई अभिलाषा नहीं हो करके मात्र और मात्र भगवान को अनुकूल रूप से सेवा करने की अभिलाषा है और आचार्यों के अनुसार उस सेवा के कार्य करना की क्रियाएं हैं वो उत्तम भक्ति है यह उत्तम भक्ति तीन स्तर पे होती है साधना भाव प्रेम ची त्रिधा साधना भाव और प्रेम ये तीन स्तर पे वो होती है तो जीव साधना भक्ति से शुरू करता है साधना भक्ति क्रियाएं करने से साधना भक्ति करने से धीरे धीरे वो शुद्ध होकर के भाव भक्ति प्राप्त करता है और भाव भक्ति करने से धीरे धीरे तुरंत तो शुद्ध होकर के प्रेम भक्ति को प्राप्त करता है जो उसका उसकी संवैधानिक स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति है भाव भक्ति में मुक्ति हो जाती है तो इसलिए भक्ति के तीन भाग और भक्ति भी जो वास्तविक भक्ति है उत्तमा भक्ति प्रेम भक्ति उसके छह लक्षण धीरे धीरे प्रकट होते हैं दो लक्षण साधन भक्ति में दो भाव भक्ति में अंत अथवा के छह लक्षण होते हैं भक्ति में तो इस विषय की चर्चा हमने विस्तार में कर ली है तो ये दूसरी लहरी में द्वितीय लहरी में रूप गोस्वामी साधन भक्ति का वर्णन करते हैं ये साधन भक्ति के विषय में हमने कल देखा कि उसकी व्याख्या साधना भक्ति अर्थात बद्ध अवस्था में हमारी कलुषित इंद्रिया जो है उसको हम भगवान भगवान की की सेवा सेवा में में लगाते हैं और वो भगवान की सेवा में लगने से धीरे-धीरे शुद्ध हो जाती है धीरे धीरे सभी उपाधि विनिर्मुक्त हो जाती है और निर्मल हो करके फिर जब भगवान की सेवा होती है तब भाव उत्पन्न होता है उसके पहले जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं अलग अलग प्रकार से उसको साधन भक्ति कहते हैं और वो साधन भक्ति जो है उसको वो भक्ति ही है लेकिन वो भक्ति बद्ध अवस्था में कर रहे हैं तो ये अभ्यास है भक्ति का जैसे तो मृदंग बजाना मृदंग बजाना ही है लेकिन जब उसका अभ्यास करते हैं जब हमको नहीं आता है मृदंग बजाना तब हम उसका अभ्यास करते हैं तो उसको मृदंग की साधन कहते हैं हिंदी साधना बोलते हैं मृदंग की साधना कहते हैं उसको और उसका साध्य है मृदंग बजा पाना तो इसी तरह से साधना भक्ति जो है वो भक्ति ही है और इसका साध्य है जो इस साधना भक्ति से प्राप्त होगा वो गंतव्य वो है भाव भक्ति तो इसकी व्याख्या रूप गोस्वामी ने की और वो भाव भक्ति हमेशा से हृदय में है ही वो नित्य सिद्ध है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नॉय श्रवण आदि शुद्ध जीते करो ये उदय तो ऐसा नहीं है कि ये जो भाव है कृष्णा के प्रति वो कुछ साधन भक्ति के माध्यम से उत्पन्न हो गया पहले नहीं था वो हमेशा से जीव का स्वभाव है किंतु वो अभी माया से ढक गया है तो श्रवण आदि जो साधन भक्ति है उससे वो माया का आवरण हट जाता है तो जीव का जो वास्तविक स्वभाव है भावना भगवान के प्रति जो भाव है प्रियम भाव तो वो उत्पन्न होता है वो उजागर हो जाता है ये उदय हो जाता है तो इसलिए भक्ति से ही भक्ति प्राप्त होती है किसी और वस्तु से भक्ति प्राप्त नहीं हो रही है भक्ति से ही भक्ति प्राप्त हो रही है ना तो दान से ना तो तपश्चर्या से इत्यादि कितनी भी वस्तु सहस्र साधन भी क्यों नहीं करें हम दुर्लभा में प्राप्त कर लिया और दुर्लभ वाले लक्षण में देखा साधन सहस्र ही साधन क्यों नहीं हो हजारों हजारों साधन क्यों नहीं करें फिर भी भक्ति प्राप्त नहीं होती भक्ति तो केवल भक्ति से प्राप्त होती है साधन भक्ति भी उसी प्रकार से कि ये भक्ति ही है एक भक्ति से अलग नहीं कह सकते उसको साधन और साध्य एक ही है भक्ति जैसे मृदंग में मृदंग बजाना और मृदंग सीखते समय भी मृदंगी बजा रहे हैं और मृदंग सीख जाने के बाद भी मृदंग ही बजाएंगे तो मृदंग बजाना साध्य है और मृदंग बजाना साधन भी है जब नहीं आता है बजाना तब उसका अभ्यास कर रहे हैं तब उसको साधन कहते हैं और जब बजाना आ गया तो उसको बजाते हैं ऐसी बहुत सारी क्रियाओं की हमने चर्चा की कल जिसमें साधन और साध्य एक ही होता है तो भक्ति उस प्रकार की वस्तु है कि साधन और साध्य इसमें एक ही है ये सब चर्चा हमने कल कर ली कि हमको हरेक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है मन को केंद्र में रख करके तो इस तरह से धीरे धीरे जब साधन भक्ति में लगते हैं तो शुद्ध होकर के अंत तो भाव भक्ति में प्रवेश करते हैं तो ये साधन भक्ति दो प्रकार की है यदि हमने कल देखा साधन भक्ति के दो भाग किए हैं दो स्तर हैं विधि भक्ति और रागानुगम भक्ति वैधि भक्ति जो है वो विधि विधानों के अनुसार होती है और रागानुगम भक्ति है उसमें राग प्रधान है विधि प्रधान नहीं है इसका अर्थ यह नहीं है कि वैधि भक्ति में कुछ राग अनुराग है ही नहीं न तो रागानुगा भक्ति का है कि उसमें कोई विधि है ही नहीं लेकिन वैधि भक्ति में विधि प्रधान होती है नियम प्रधान होते हैं और राग है वो हमको उत्पन्न करना है धीरे-धीरे। रागानुगा भक्ति में वो भक्ति गवन होती है वो संचालित होती है राग से उसमें राग प्रधान होता है अनुराग प्रधान होता है और विधि गौण होती नियमों को पालन करना गौण होता है कल इसके विषय में हमने थोड़ी चर्चा की थी विधि भक्ति और रागानुगम भक्ति के विषय में उसमें भेद भी चर्चा किए थे कि कैसे रागानुग भक्ति है उसमें हम है कि नहीं कैसे पता चलेगा तो राग यदि उत्पन्न हो चुका है तो उसको रागानुगम भक्ति कहते जब तक राग अनप्त अनवाप है जब तक राग उत्पन्न नहीं है तब तक हम विधि भक्ति में तो स्वाभाविक राग उत्पन्न होने पर रागानुगा भक्ति में प्रवेश होता है उसके पहले विधि भक्ति में होते हो हम उदाहरण भी लिए थे कि कैसे स्वतः जो माता होती है उसका पुत्र के प्रति प्रेम स्वतः है तो उसे ये सोचना नहीं पड़ता कि पुत्र यदि नीचे गिरा तो उसको उठाने जाना पड़ेगा क्योंकि मैं उसकी माता हूं क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है इसीलिए मुझे यह करना पड़ेगा ये सोचने की जरूरत नहीं है उसको किसी ने नहीं भी बोला है तो भी उसी प्रकार से करेगी या मान लो कोई विपरीत भी बोलता है तो भी वो करेगी तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से है उसका जो स्वाभाविक अनुराग है वो उसको लेकर के जाता है इसलिए उसको स्वाभाविक अनुराग कहते हैं और ये अनुराग उत्पन्न होने पर भगवान की सेवा जो है भक्ति जो है वो ये अनुराग के अनुसार होती है इसका ध्यान की उसमें विधि नहीं है किंतु राग प्रधान है जैसे मंगला आरती तो जाना है रोज तो मंगला आरती जाते हैं या मंगला आरती करते हैं करते है। लेकिन कभी कभार ऐसा हुआ कि भगवान की कुछ और इच्छा है ऐसा प्राप्त हुआ क्या मंगल आरती नहीं करनी है उसकी जगह भगवान को कुछ और चाहिए उस समय ऐसा पता चला किससे पता चला जो लोग ऑलरेडी राग में है ऐसे भक्त राग आत्मिका भक्त उनके माध्यम से उनका अनुग्र कर रहे हैं तो उनसे पता चला तो ये व्यक्ति स्वाभाविक रूप से वही चीज करेगा वो विधि को ध्यान में नहीं रखेगा भाई पौने पांच बजे मंगल आरती करनी है रोज करता होगा लेकिन राग प्रधान है इसलिए वो समय यदि भगवान को कुछ और आवश्यकता पड़ी तो वो करेगा तो ये अंतर है थोड़ा राग और विधि भक्ति में वैधि भक्ति में लेकिन हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम रागानुगा भक्ति में अन्यथा अनर्थ हो जाता है कलम ने चर्चा की कि रागानुगा भक्ति में तो हम प्रवेश के इसका अर्थ कि दूसरी किसी चीज के प्रति राग नहीं है चरण प्रति यदि होय अनुराग चरण यदि होय अनुराग कृष्ण विनो अन्यत्र नहीं रहे राग कृष्ण के चरण के प्रति यदि अनुराग होता है तो बाकी किसी भी वस्तु के प्रति अनुराग नहीं रहता है सब कुछ भौतिक अनुराग छूट जाता है तभी जाकर कहते हैं कि राग अनुराग हुआ तो खुद प्रार्थना करते हैं कि मेरा दुर्दैव तो देखो मुझे कृष्ण नाम के प्रति अनुराग नहीं है दुर्दैव अमी दृषमिहा जनि न अनुराग और हम कहते हैं कि हमारा तो कृष्ण नाम के प्रति अनुराग हो गया हमें मंगलार दि जाने की जरूरत नहीं तो ये सरासर गलत है सहज या प्रकार की वस्तु है ये इसलिए इससे बचे हमेशा रागानुगा भक्ति से हमेशा बचे ऐसा नहीं है कि रागानुगा भक्ति में नहीं जाना है हमको रागानुग से कोई एलर्जी नहीं है लेकिन हमको एलर्जी इस वस्तु से है कि अपरिपक्व अवस्था में यदि रागानुग भक्ति में चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी पहले तो आम लटकना चाहिए आम जो है वो आम के पेड़ पे लटकना चाहिए अच्छे से वो अच्छे से लटकेगा तो पकेगा उसके बाद पकने के बाद उसको उतारते हैं थोड़ा अभी और पकाना है क्योंकि जब पेड़ पे पूरा नहीं पकाना होता है थोड़ा हरा होता है तब उतार लेते हैं फिर यहाँ पे ला करके उसको पकाते तो कोई छोटा सा आम ही उतार लिया पेड़ से फोर पकाने लगा इधर लगा करके तो आम बिगड़ जाता है कहीं का नहीं रहता है ना तो पेड़ का ना तो खाने का तो इसलिए हमको पूरा वैधि भक्ति में रह करके हमारा जो वास्तविक भाव है भगवान के प्रति उसको पकाना है पहले उस पहले उसमें आएगा कुछ तब तो वो पकेगा पहले वो चीज आनी चाहिए अच्छे इसका उदाहरण देते है आचार्य की जब रागानु का भक्ति में आ जाते उसके बाद ये उस तरह से है कि आम उतारा और उसको अभी भी फिर पकने में थोड़ा टाइम लगेगा तो भाव भक्ति की बात है कि भाव भक्ति में क्यों होते जैसे वृंदावन में जन्म लेते हैं जो लोग कृष्ण भवन अमृत में परफेक्ट हो गए हैं तो लोग का दूसरा जन्म भगवान की लीला में होता है और वहां पे वो आम पकता है ज्यादा पक गया है लेकिन अभी उसको थोड़ा पका करके फिर कृष्ण प्रेम प्राप्त हो चुके तो इस प्रकार से बताते हैं कार्यगर तो आम जल्दी उतार नहीं लेना है नहीं तो समस्या होगी जैसे ये है रागानुगा भक्ति उसमें ध्यान रख करके प्रवेश हो अपने हिसाब से नहीं उसमें वैधि भक्ति विधि विधान के अनुसार होती है शुरुआत में हमको जब तक हृदय में काम वासना है तब तक स्वाभाविक अनुराग नहीं है भगवान की सेवा के प्रति भगवान की प्रसन्नता के प्रति इसलिए भगवान की प्रसन्नता वाले जो सब कार्य अर्थात भगवान की जो सेवाएं सब जो सेवा है अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम तो स्वाभाविक रूप से हम अनुकूल वस्तु को कृष्ण के अनुशीलन में नहीं लगाते हैं इसलिए उसको विधि रूप में दिया गया है विधि मतलब अलग अलग अलग अलग नियम ये करना है और ये नहीं करना है विधि और निषेध विधि और निषेध दोनों को एक साथ विधि भी कह सकते हैं ये करना है ये पॉजिटिव विधि ये नहीं करना है नेगेटिव विधि तो धर्मशास्त्र इस प्रकार से भी लेते विधि शब्द से विधि और निषेध दोनों प्रवृत्ति निवृत्ति तो विधि भक्ति इसको वैधि भक्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी विधि है ये करो और ये मत करो बताने की जरूरत तब पड़ती है जब उसका उल्टा संभव होता है तो भगवान की भक्ति करो ये बताने की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो व्यक्ति वो चीज करने को आसक्त नहीं इसलिए विधि देने की जरूरत पड़ती जब कहते हैं बच्चे को कहते हैं ना कि आप बच्चे को कहते उधर मत जाना उधर कुआ है क्यों ऐसा कहते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो उधर जाएगा इसलिए कहना पड़ता है उधर मत जाना क्या उसको यह कहना पड़ता है कि बच्चा मिठाई मत खाना नहीं सॉरी बच्चा मिठाई खाओ ऐसा कहना पड़ता है नहीं कहना पड़ेगा क्योंकि वो तो खाने वाला उसको सामने नहीं रखोगे तो भी खाएगा तो वहां पर विधि की जरूरत नहीं जहां पे स्वाभाविक अनुराग है उसको विधि देने की जरूरत नहीं लेकिन वो अनुराग से जिस जहां पे स्वाभाविक अनुराग है उससे विरुद्ध कुछ कराना है तब विधि की आवश्यकता है सुबह जल्दी उठो ये कहने की जरूरत पड़ती है ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती भाई देर तक सोते रहना सही? तो ये है विधि और निषेध और विधि की आवश्यकता पड़ती है इस प्रकार से क्योंकि हमारा स्वाभाविक अनुराग नहीं है भगवान की सेवा के प्रति स्वाभाविक भावना भी नहीं है तो इसलिए विधि के अनुसार हमको भक्ति करनी पड़ती है शास्त्रों के शासन में तो इसको शासन बोलते शास्त्रों का शासन शास्त्रों में बताया ये करो ये मत करो ऐसा करो ऐसा मत करो तो इसको विधि और निषेध आत्मक है शास्त्र विधि और निषेधात्मक विधि और निषेध से भरा हुआ है शास्त्र अभी बहुत प्रचलित है भक्ति तो भावना है भक्ति में भावना प्रदान होती है और भावग्राही जनार्दन। तो इसलिए भक्ति को भावना से बनी है इसलिए भावना ही होनी चाहिए भक्ति में क्रियाओं का इतना महत्व नहीं है ये वस्तु बहुत प्रचलित है भक्तों में भी अभक्तों में भी तो गुरु महाराज का इसके ऊपर एक प्रवचन है भक्ति इज लिक्विड ज्ञान इज सॉलिड भक्ति प्रवाही है और ज्ञान है वो कठोर है कठोर सॉलिड को क्या बोलेंगे घन है गुजराती में घन से सॉलिड है सबको सॉलिड पता है। <laughs> एक मिनट अच्छा नहीं लगा मोबाइल इसी में हो प्रवजन ठीक है भक्ति भक्ति सॉलिड सॉलिड है है है लिक्विड ज्ञान तो गुरु देते हैं कि जो भावना है यहां पे भक्ति भावना भावना की बात हो रही है तो भावना है तो वो प्रवाही होती है वो बहती है वो बहता है। प्रवाही क्या करता है लिक्विड क्या करता है एक जगह से दूसरी जगह पे सरित सरित होता है बहता है, प्रवाही और जो ज्ञान है वो सॉलिड है सोलिड मतलब वो एक जगह पे रहता है जहां पे रखा है सही रहेगा तो अभी यदि आप पानी को किसी फर्श पे रखो तो क्या होगा पानी एक दिशा में जाएगा सही कौन सी दिशा में जाएगा जिस दिशा में ढलान है उस दिशा में जाएगा तो अभी हमारी हमारी जो भावना है हमारी जो भी भावना है वो भावना प्रवाही की तरह है वो एक दिशा में बहेगी किस दिशा में बहेगी जिस दिशा में ढलान होती है और हमारी ढलान अभी किस दिशा में है इंद्रिय तृप्ति की तरफ स्वयं को संतुष्ट करने की तरफ भगवान से दूर जाने की तरफ तो इसलिए यदि अभी इस भावना को खुला छोड़ दिया ऐसे रख दिया तो भावना कहां जाएगी स्वतः इंद्रिय तृप्ति की तरफ बहेगी भगवान से दूर जाएगी मान लो जब स्वाभाविक अनुराग उत्पन्न हो गया तो वो झुकाव कहाँ पे हो गया भगवान की संतुष्टि की तरफ हो गया वो जो ढलान है भगवान की संतुष्टि की तरफ हो गई तब यदि भक्ति भावना खुली है या भावना खुली है तो किस तरफ जाएगी भगवान को संतुष्ट करने की जाए तरफ जाएगी अपने आप की इंद्रिय तृप्ति से विरुद्ध दिशा में जाएगी इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पे भक्ति हुई क्योंकि भगवान को संतुष्ट करना अनुकूल बुद्धि से अनुकूल कार्यों से उसको भक्ति कहते हैं तो यह भावना भगवान को संतुष्ट करने की तरफ भई इसलिए वो भक्ति हो गई किंतु जब तक हमारे इंद्रिय तृप्ति की तरफ ढलान है तब भावना खुली छोड़ेंगे तो क्या होगा वो इंद्रिय तृप्ति की तरफ बहेगी वो इंद्रिय तृप्ति होगी भक्ति नहीं होगी तो इसलिए जो सहजया लोग क्या करते हैं वो भावना खुली छोड़ देते हैं। लेकिन अभी ढलान तो इंद्रिय तृप्ति की तरफ है तो इंद्रिय तृप्ति ही करते हैं वो भावना इंद्रिय तृप्ति की तरफ ही बहती है वो भगवान को भी इंद्रिय तृप्ति का एक साधन बना देते हैं कृष्ण को भी इंद्रिय तृप्ति का साधन बना देते हैं मतलब हम बने हैं कृष्ण की संतुष्टि करने के लिए उनकी इंद्रियों को तृप्त कराने के लिए लेकिन हम बना लेते हैं कृष्ण को अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए तो फिर बताते हैं गुरु महाराज कि ज्ञान इस सॉलिड ज्ञान जो है वो सॉलिड है तो आपको यदि पानी लेकर के जाना है ढलान की विरुद्ध दिशा में तो आप क्या करोगे ढलान की विरुद्ध दिशा में लेके जाना है मान लो यहां से ऊपर चढ़ाना है पानी यहां से ऊपर कुछ धोना है तो पानी को इधर से ऊपर लेकर के जाना है ढलान की विरुद्ध दिशा में तो क्या करोगे हम्म बाल्टी में लेके जाएंगे ठीक है गुरु महाराज का उदाहरण फार्म वाला नहीं है ठीक है बाल्टी भी सही है वो भी सॉलिड है मोटर चला करके पाइप लगाएंगे तो पाइप सोलिड है ठीक है और वो ऊपर तक गया और नीचे से बहुत दम देना पड़ता है सही तो तो साधन भक्ति में क्या करना पड़ता है विधि भक्ति में ये जो पाइप है वो विधि है सब वो भावना को अंदर पानी है वो भावना है वो हमारी भावना को कृष्ण की तरफ डायरेक्ट करती है उसकी तरफ ले के जाती है ताकि कहीं बीच में से छूट करके इंद्र तृप्ति नहीं कर ले और इधर से गुरु बहुत ही जोर लगाते <laughs> कि जाओ भाई <हुआ> <laughs> तो गुरु के जोर से शास्त्र के जोर से और विधि रूपी नली से वो पानी ऊपर पहुंचता है भगवान के चरण कमलों में पद्म ना आजमन कप लिखा है तो पड़ेगा तो उस प्रकार से ये है तो इसलिए अभी हमको पानी खुला नहीं छोड़ देना चाहिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी तो ये विधि भक्ति विधि भक्ति को इस प्रकार से थोड़ा समझा जा सकता है कि इसमें जो सब विधि विधान है जो नियम है वो नियम हमारी भावना को कृष्ण की तरफ लेकर जाने के लिए है हर एक जो नियम है स्विधि भी है निषेध भी है तो इस विधि भक्ति की चर्चा शुरू करते हैं रूप गोस्वामी भी हम कल देख रहे थे तो सबसे पहले सभी विधि और निषेधों का जो जड़ है जो मूल है जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है उसको बताते हैं कि स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वे विधि निषेधया निषेधाश्यु रेत किम करा कि जो सब विधि निषेध है वो एक ही विधि निषेध के किमकर है या सर्वंत है सेवक है कि भगवान का हमेशा स्मरण हो और उनका कभी विस्मरण नहीं हो और बाकी सब जो विधि निषेध है वो सब इसी के सेवक है अर्थात जो भी विषय विधि निषेध शास्त्र में दिए है साधना भक्ति के लिए मतलब भक्ति के विधि निषेध और जो वर्णाश्रम के विधि निषेध जीवन में क्या करना चाहिए मतलब और दोनों भले के लिए के लिए लिए जो दिए हैं वो इसी कि हम भगवान का स्मरण कर पाए और कभी उनका नहीं हो हमारी भावना हमेशा भगवान की तरफ जाती रहे इसके लिए है कल तो हम देखे कि किस प्रकार से ये विधि निषेध से वर्णाश्रम के सब विधि निषेध आते हैं कि हरेक व्यक्ति को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार कुछ न कुछ प्रकार का शरीर प्राप्त है मन प्राप्त है बुद्धि प्राप्त है उसके अनुसार उसका एक भौतिक स्वभाव बनता है वो स्वभाव वो किस प्रकार से कार्य करेगा इस जगत में उसको निश्चित करता है उसको रोक नहीं सकता है उसी प्रकार से कार्य करेगा उसको रोक नहीं सकता है इसलिए निग्रह किम करीश्य निग्रह क्या कर गया अभी विधि और निषेध वर्णाश्रम के विधि निषेध दे करके भगवान ने ये व्यास देव ने और भगवान ने ये दिखाया शास्त्र के माध्यम से कि जिस प्रकार का भौतिक स्वभाव को प्राप्त है उस प्रकार से कार्य तो करना पड़ेगा लेकिन वो कार्य किस प्रकार से करे कि आपकी भावना उसमें मेरी तरफ आए भगवान की तरफ धीरे धीरे प्रयाण हो धीरे धीरे भक्ति में प्रगति हो धीरे धीरे मेरा स्मरण कैसे बढ़ता रहे इसके लिए किस प्रकार से वो कार्य करना है वो बताते हैं। ये है सभी अलग अलग लोग के अलग अलग होता है वो ये है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी ग्रह सन्यास सन्यासी और एवं अंत्यज लोग को भी क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है इसकी सब वस्तुए शास्त्र में दी गई है ये विधि निषेध रूपी धर्म है इसलिए ये सब डिजाइन हुए हैं इन सब का क्या बोलते हैं डिजाइन को क्या बोलते हैं कल्पन हुआ है संस्कृत में तो कल कल्पन बोलते हैं उसको डिजाइन करना ये सब डिजाइन किया गया है भगवान के द्वारा वर्णाश्रम के जो सब नियम है इस चीज के लिए कि हम भगवान को स्मरण कर सके और उनका कभी भी स्मरण नहीं हो इसलिए हम यदि इन नियमों को काट देंगे और अपने हिसाब से सोचेंगे मैं तो भगवान का स्मरण करूंगा जा करके बैठ जाएंगे जंगल में चौसठ माला करने का प्रयास करेंगे तो स्मरण होगा जहां पे हमारी ढलान है इंद्र तिप्ति का इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ऐसे भक्त या तथा कथित छह या ऐसे भक्त होते हैं जो सोचते हैं कि अभी तो हम चौसठ माला या एक सौ अट्ठाइस माला करेंगे पूरा दिन माला करेंगे हरिनाम करेंगे क्योंकि यही सार है इसलिए जंगल में जाकर के हरिनाम बाबा जी बन जाएंगे और इस तरह से हम भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति करेंगे तो गत्वा उनका क्या होता है कि वे स्त्रियों के बारे में सोचते हैं यहां से घर परिवार सब छोड़ करके गए और उधर एक और घर परिवार बना लिया अनैतिक स्त्री संबंध करते हैं क्योंकि जाएंगे कहाँ ढलन तो उधर है बच के कहा जाएंगे जब तक जब तक जब तक हृदय से कामवासना हटी नहीं है तब तक ऐसा करने जाएंगे तो फंस जाएंगे इसलिए जो निर्जन भजन है वो कब जब हृदय की कामवासना वासना समाप्त होती दुष्टमन तुम्हें किशर वैष्णव प्रतिष्ठा भरे निर्जन घरे त्वर नाम केवल ये केवल कैतव है केवल धोखाधड़ी है यह हरि नाम। तो इसलिए इस चंगुल में नहीं फंसना है हमको यह माया का ही चंगुल है माया अलग अलग अलग अलग बहु रूप है उनके तो अभक्तों की तरह आती है माया तो भक्त लोग तो नए शुरुआत में आ जाते भक्ति में तो बहुत ही आ, एक्सपर्ट हो जाते हैं तो इस प्रकार से माया आती है तो, तो तुरंत भगा देते हैं उसमें नहीं पड़ते हैं इसलिए फिर माया भक्तों का चोला पहन करके आते है इस प्रकार अलग अलग अलग अलग प्रकार से और दुष्प्रचार करती है ऐसा तो हमको इस चंगुल में नहीं फंसना है इसलिए वर्णाशम की विधियां हैं तो कल हमने दे देखा कि कैसे एक वर्णाशम विधि में पता नहीं चलता है इस प्रकार परनाशम के सब विधि निषेध अलग अलग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब मिलकर के भगवान की सेवा कर सकते हैं। सब लोग अपना अपना कर्तव्य करके भगवान का स्मरण कैसे कर सकते हैं। ये ये हमने कल देखा ये एक यज्ञ चक्र बनाता है यहाँ इसको विश्व रूप भी कहते हैं तो ये रूप गोस्वामी आगे कोट करते हैं कि किस प्रकार से भागवतम से कि किस प्रकार से मुख बाहु रूप कि जो विश्व रूप है भगवान का तो उससे ही मुख से ब्राह्मणों ने जन्म लिया मुख से ब्राह्मण आते हैं और बाहु से क्षत्रिय आते हैं और जंगा से वैश्य आते हैं और पैरों से शूद्र आते हैं इस प्रकार से आ, ये पूरा समाज बना हुआ है और समाज में हर एक का अपना अपना कार्य है और ये समाज को जो तो वर्णाश्रम समाज है उसको भगवान के ही रूप की तरह देखते हैं विश्व रूप और भगवान का ही रूप है तो ये समाज भी एक तरह से भगवान का ही रूप है और वो भगवान के रूप की सेवा करते हैं वर्णाश्रम के माध्यम से ये पुरुष बताया है इस रूप को पुरुष रूप बताया है और ये जो समाज है वर्णाश्रम का समाज वो पुरुष रूप भगवान है और वो पुरुष रूप भगवान की सेवा करते हैं वर्णाश्रम के जो अनुयायी है वो अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करते हैं अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करके अपना अपना स्वधर्म का पालन करके स्वधर्म निरत रह करके इसकी सेवा करते आप लोग इतना आवाज क्यों कर दे यहाँ पे तो इस प्रकार से वो सेवा करते हैं पुरुष रूप की जो ऐसा नहीं करते हैं या एसाम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभव ईश्वरम न भजन्ति अवजानती स्थाना भ्रष्टा पतंत्यध तो ये जो साक्षात पुरुष है कौन से पुरुष ये जो वर्णाश्रम धर्मक के मूर्तिमान पुरुष या भगवान स्वयं भी वास्तव में भगवान स्वयं ही है जिनके माध्यम से आ रहा है तो वो भगवान की यदि पूजा नहीं करते हैं उनका भजन नहीं करते हैं उनकी अवमान ना करते हैं अवजानती पूजा करने में अवमान ना करते हैं नहीं करते ना भजनती तो वो अपना जो स्थान है वर्णाश्रम के अंतर्गत उससे पतित होकर के नीचे गिरते नरक लोक में जाते हैं इसलिए वर्णाश्रम के नियम पालन करे किंतु यदि जो मुख्य उसका विधि निषेध है सर्वे विधि निषेध करें स्मर्तव्य विष्णु सततव्य न जातुति, यदि उसको नहीं कर पाते या नहीं करते तो उसका पतन होता है का। वर्णाश्रम का जो विश्व रूप की सेवा है वर्णाश्रम के माध्यम से अपने अपने स्वधर्म में निरत रह करके तो उसमें सभी वर्णों और आश्रमों के बीच एक सहयोग रहता है जैसे भक्त लोग मिल करके सहयोग करके भगवान की सेवा करते हैं उसी प्रकार से वर्णाश्रम धर्म में सभी जो वर्ण और आश्रम है वो स्वधर्म में निरत रह करके एक दूसरे का सहयोग करके वो पुरुष की सेवा करते हैं शिल इस विषय में कहते हैं यहाँ पे इस प्रकार समाज के विभिन्न वर्णों में पारस्परिक सहयोग तथा तो आध्यात्मिक उन्नति पाई जाती है। जब ऐसा सहयोग नहीं होगा तो समाज के सदस्यों का अध:पतन हो जाएगा इस कला के युग कलयुग में कलयुग में वर्तमान स्थिति यही है कोई भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता और प्रत्येक मनुष्य अपने को ब्राह्मण या क्षत्रिय कहकर ही गर्वित रहता है ये कोई भी मनुष्य अपना कर्तव्य नहीं करना चाहता है ये कलियुक्त की स्थिति है सहयोग नहीं करना चाहता सब लोग ब्राह्मण या क्षत्रिय बनना चाहते हैं या तो उच्च पद जो है जहाँ पे सबसे ज्यादा वाहवाही प्राप्त होती है जहा पे सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है उस पद को लेना चाहते हैं तो ऐसा समाज में कभी सहयोग नहीं होता है उसके कारण वो समाज का पतन होता है गुरु महाराज का एक प्रवचन है एवरीबडी स्पीक्स ऑफ राइट नो वन स्पीक्स ऑफ ड्यूटी ये गुरु महाराज का एक प्रवचन सब लोग हक की बात करते हैं अधिकार की बात करते हैं लेकिन कर्तव्य की बात कोई नहीं करता है ये मेरा हक है ये मेरा हक है सबको अपना हक मिलना चाहिए आधारभूत हक लेकिन कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य की बात कोई नहीं करेगा ये सब जगह पे है और हमको भी इसी की आदत लगी हुई है कि हम भी हमेशा अपने अधिकार के ऊपर फोकस करते हैं क्या मेरा अधिकार क्या क्या है मुझे क्या क्या मिलना चाहिए लेकिन कभी इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करते कि मेरे कर्तव्य क्या क्या है कर्तव्य बुद्धि नहीं है तो ये असुरी समाज का लक्षण है जो अधिकार के ऊपर ही फोकस करते कर्तव्य के ऊपर फोकस करना चाहिए दोनों से समाज चलेगा सब लोग यदि अपना अपना कर्तव्य के ऊपर फोकस करते हैं तब भी समाज चलेगा घर भी बहुत ही सुचारू रूप से चलेगा स्त्री अपने कर्तव्य के ऊपर फोकस कर रही है पति अपने कर्तव्य के ऊपर फोकस करता है तो समाज तो घर भी बहुत सही से चलेगा लेकिन आजकल क्या होता है जो पत्नी है वो भी अपने अधिकार के ऊपर फोकस करती है और पति भी अपने अधिकार के ऊपर फोकस करता है तुमको मुझे ये करना चाहिए था ऐसा क्यों क्यों नहीं किया ये मेरा अधिकार है और पति कहता है तुमको ये करना चाहिए था तुमने क्यों नहीं किया ये मेरा अधिकार था तुम मेरे अधिकारों के ऊपर अधिक्रमण कर रही हो और तुम मेरे अधिकारों के ऊपर अधिक्रमण कर रहा हो तो ऐसा करके झगड़ा करते झगड़े तो पहले भी होते थे लेकिन अधिकार के ऊपर क्यों फोकस है तो ये कौन सा समाज है आपने देखा है ना एक रोटी है तो कुत्ते आते हैं दो तो कुत्तों की चेतना क्या है ये मेरा अधिकार है दूसरा कुत्ता सोचेगा ये मेरा अधिकार है इसलिए दोनों दांत दिखाएंगे एक दूसरे को भोकेंगे ये रोटी मैं लूंगा ये रोटी मैं लूंगा ये रोटी मैं लूंगा ये रोटी मैं लूंगा अंत तो गतवा दोनों को आजिया मिलने वाली यदि कर्तव्य बुद्धि से करते तब भी ऐसा ही होता लेकिन उसमें प्रेम भावना है जबकि इसमें छीनने की भावना है तो वर्णाश्रम धर्म में इसको महत्व दिया गया है कर्तव्य बुद्धि को इससे क्या होता है कि हमारी जो भोग करने की वृत्ति है कि मेरा है मेरा है मेरा है ये रोटी मेरी है ये रोटी मेरी है ये रोटी मेरी है वो जो वृत्ति है वो वृत्ति धीरे धीरे समाप्त होती है और भगवान की भक्ति करने में ये वृत्ति समाप्त होना बहुत जरूरी है इसलिए वो भगवान की भक्ति करने के लिए अनुकूल भावना उत्पन्न करता है देने की वृद्धि अर्थात मेरा है इस चीज को छोड़ने की वृद्धि हम लोग सब कुछ अपना अपना अपना अपना मान रहे हैं तो धीरे धीरे अपना है वो उसको छोड़ना ये मेरा नहीं है इदम इंद्राय इदम नमम इदम विष्णवे इदम नमम ऐसे ऐसे करके जो यज्ञ होते हैं उसमें भी यही वस्तु है वर्णाश्रम ये मेरा नहीं है ये इंद्र का है ये मेरा नहीं है ये विष्णु का है।, है मेरा नहीं है मेरा नहीं है वो उसमें महत्वपूर्ण है किसका है वो महत्वपूर्ण नहीं है वास्तव में सब कुछ विष्णु का है लेकिन यहाँ पे जो यज्ञ विधि देते हैं उसमें ये मेरा नहीं है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है आप यदि बारहवें अध्याय जो आता है भगवदगीता में तो उसमें वो सब सीरीज बताए ना आप ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते कम से कम ये करो ये नहीं कर सकते कम से कम ये करो तो उसके जो अंत आता है जब वो सीरीज का तो वहां पर शिलत तात्पर्य में लिखते है कि सभी स्तर पे एक चीज कॉमन है वो है कि मेरा नहीं है इस चीज को सीखना ये सबसे कॉमन है यदि कोई व्यक्ति उच्च स्तर पे है कि पूरा सब कुछ भगवान का ही है मेरा तो ऐसे भी कुछ नहीं है तो सब कुछ भगवान को ही देना है तो वो सर्वश्रेष्ठ स्तर है लेकिन अंत तो यदि भगवान को भी नहीं देना तो किसी और को दे दो मेरा नहीं है बस उतना तो कम से कम रखो वो एक एक एक तरह से नीचे आते हैं उसमें तो ये वस्तु है सहयोग इस प्रकार से होना चाहिए वर्णाश्रम विधि में और हम देखते हैं कि वर्णाश्रम समाज में सहयोग की आवश्यकता है किसान लोग हैं तो सबको मिलकर के यदि काम करते हैं और जरूरत पड़ती है मैन इज नॉट एन आईलैंड गुरु महाराज के और एक प्रवचन है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रवचन है सब महाराज का हमको यदि सामाजिक रूप से ठीक से रहना है तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रवचन है जो अंग्रेजी में है और इसकी लिस्ट आप लिखते रहिए मुझे एक बार दीजिएगा फिर मैं एक चीज और भी शुरू करने का प्रयास करूंगा कि रोज थोड़ा थोड़ा समय निकाल के जो अंग्रेजी के प्रवचन गुरु महाराज के उसको हिंदी में रिकॉर्ड अनुवाद करके करने का प्रयास शुरू करूंगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवचन है सर और कम से कम हम लोगों को बहुत लाभ देंगे तो ये मैन इज नॉट एन आइलैंड गुरु महाराज का प्रवचन है जिसमें गुरु महाराज बताते हैं कि जो हम ये मेरा मेरा मेरा है ऐसा सोच करके हैं लेकिन आदमी कभी अकेला रह ही नहीं सकता वो पूरे समाज के अनुसार ही चलता है वो समाज है तभी उसका अस्तित्व रहता है इसलिए समाज से विलग्न नहीं हो सकते तो वो समाज में कैसे सहयोग करना है ये सीखना पड़ेगा मैं यदि सोच लूं कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है मैं स्वनिर्भर होना चाहता हूं ठीक है स्वनिर्भर हो जाओ लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है जिसमें हम हेल्पलेस है मतलब तो असहाय है कुछ नहीं कर सकते हैं कि किसी न किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती ही है तो आप देखेंगे हमारे आप सब लोग अपना अपना जीवन याद कीजिए एक्चुअली बहुत अच्छा मेडिटेशन है कि ज्यादातर लोग आप लोग गांव से आए पुराने जो माता पिता ने भी जो डील किया काफी हद तक सही सामाजिक रूप से तो सही था है। सामाजिक पतन तो अभी अभी हुआ है हमारा लगभग हमारी जनरेशन से सामाजिक पतन शुरू हुआ है इसलिए हम अपने माता पिता को देखेंगे दादा दादी क्या करते थे तो वही स्मरण भी करेंगे तो काफी चीजें जानने को मिलती है ऐसी वस्तु तो बहुत बोली जाती थी कि सबको सबकी जरूरत पड़ती है अभी हम उसके लिए नहीं करेंगे तो आगे जाकर के हमारी यह स्थिति है कि हमारे लिए कौन करेगा रास्ते में धूल की भी जरूरत पड़ती है मतलब ऐसी कभी किसी की किस स्थिति आती थी तो मदद करने जाते थे और ये भी बोलते थे हमको कि देखो उसकी ऐसी स्थिति है हम भी कभी ऐसी स्थिति में हो सकते तो अभी हम मदद करनी चाहिए तो हमारी भी मदद कोई आगे जाके करेगा ये पूरी तरीके इसमें कृष्ण भवन उस प्रकार से कुछ है नहीं डायरेक्टली लेकिन वो जो भावना है कि मदद करने की भावना सेवा करने की भावना उसको ये डेवलप करता है जबकि आज वो भावना चली गई है सब लोग अपना अपना देखते हैं वो सोचते हैं कि मुझे कभी समस्या नहीं होगी इसको तो बाजू वाले को हो तो हो उसको समस्या आएगी मुझे कभी नहीं आने वाली और उसको आती है तो भी वो यही सोचता है कि आगे जा करके वो ये नहीं सोचता कि मैंने उसको मदद की हो कि उसने मुझे मदद की ये भी नहीं सोचता है कुछ बुद्धि है ही नहीं ऐसा समझ में इतनी नौकरी करा करा करके इतना बिजी रख करके बुद्धि चलाना ही बंद करवा दिया है ज्यादा से ज्यादा उसने उसकी बुद्धि चलती है दारू पीने में चलती है या तो थोड़ा बहुत कुछ देख लिया स्मार्टफोन पे तो बस उससे ज्यादा बुद्धि चलती नहीं है आदमियों तो सहयोग से जब आगे बढ़ते हैं इसमें परस्पर सहयोग करके भगवान की सेवा भी परस्पर सहयोग करके होती है भक्ति में भी अकेला जो सेवा करने का प्रयास करता है उसको कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं अर्चायामे वह हर ये पूजा श्रद्धैते नद भक्त सुचांग जब वो सबके साथ मिलकर सेवा करने का सीखता है तब उसको मध्यम अधिकार में प्रवेश होता है उसका जब तक तो कनिष्ठ अधिकारी है जब तक अकेला रहता है सोचता है मैं ही कर रहा हूं सब तो इस तरह से ये यह यहाँ पे बता रहे हैं तो इससे धर्म निरत होकर के ये जो यज्ञ पुरुष यज्ञ चक्र में जो है उनकी सेवा होती है तो इसलिए माधव संप्रदाय के लोग पूरे वर्णाश्रम को और पूरे समाज को भगवान की तरह देखते हैं ये भगवान का ही रूप है और इसके अलग अलग जो हाथ पैर, मुख इत्यादि अलग अलग जो अंग है भगवान के वो समाज के अलग अलग अलग अलग जो विभाग है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्य अलग, अलग अलग अलग अलग विभाग वो अलग अलग विभाग है इसके और सभी विभागों का कार्य है अपना अपना सही जैसे हाथ का अपना एक कार्य है नाखून का अपना एक कार्य है हाथ के अंदर बुद्धि है सिर का कार्य है देखना बुद्धि है सुनना बोलना ये सब कार्य है सिर के ब्राह्मण के लग लग लग लग लग लग लग भी अलग अलग अलग अलग जैसे विभाग होते हैं तो सबके अपने अपने कार्य है जैसे शरीर के हरेक अंग के अपने अपने कार्य रहते हैं उसी प्रकार से समाज जो भगवान का स्वरूप है भगवान का रूप है उसके ये अलग अलग अंग जो हैं सभी अलग अलग जातिया एवं वर्ण उनके अलग अलग कार्य हैं और वो कार्य उनको करने वो दूसरे कार्यों के लिए नहीं बना है वो उसी कार्य के लिए बना है तो इस तरह से सब लोग वो कार्य करके कैसे क्या करते हैं भगवान की सेवा करते हैं जैसे शरीर के हरेक अंग अपना अपना कार्य करके शरीर की सेवा करता है उस प्रकार से वो समाज को देखते हैं और समाज के माध्यम से कैसे भगवान की सेवा पूरा समाज करता है तो इस प्रकार से इसको देखते हैं इसलिए उसको वो लोग यज्ञ चक्र भी बोलते हैं तो अभी प्रश्न उठता है यहाँ पे कि ये तो पूरा भौतिक कार्य की बात हुई ये भौतिक कार्य करके हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो फिर श्रवण कीर्तन इत्यादि का क्या मोल है यहाँ पे तो बात हुई कि कृषि कर रहे हो तो कृषि करके भगवान की सेवा करो सेवा कर रहे हो किसी की मतलब शूद्र का कार्य कर रहे हो तो वो करते हो भगवान की सेवा करो तो फिर श्रवण कीर्तन इत्यादि का क्या मोल है तो दो विभाग है एक है भक्ति सीधी जो भक्ति है श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दासी सख्या आत्मनिवेदना ये सीधे भक्ति के अंग है वो उसी प्रकार से पूरे समाज में चले आते हैं वो हरेक वर्ण के लिए हरेक आश्रम के लिए हरेक स्वधर्म करने वाले के लिए ये आध्यात्मिक स्वधर्म है ये आत्मा से संबंधित स्वधर्म है और शरीर से संबंधित स्वधर्म वर्णाश्रम के माध्यम से चला आ रहा है तो व्यक्ति के दो स्वधर्म होते हैं बद्ध अवस्था में शरीर संबंधित स्वधर्म और आत्मा संबंधी स्वधर्म आत्मा संबंधित स्वधर्म श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम इत्यादि है शरीर संबंधी स्वधर्म अपना अपना जो शरीर की स्थिति है उसके अनुसार जो उसका सेवा है उस उसका जो वर्ण आश्रम के अनुसार उसका जो कर्तव्य है वर्णाश्रम का कर्तव्य वो उसका शरीर संबंधित स्वधर्म है आत्मा संबंधित स्वधर्म सबको लागू होता है एक ही क्योंकि चाहे ब्राह्मणों क्षत्रियो वैश्य शूद्र अंत्य जो कोई भी हो वो है तो आत्मा वही आत्मा है भगवान की सेवक जो है वो इसलिए जो भक्ति का जो कार्य है श्रवण कीर्तनम विष्णु इत्यादि ये सभी वर्णों के ऊपर लागू होता है क्योंकि वो तो सब आत्माओं के लिए शरीर संबंधी जो स्वधर्म है जो तो आत्मा के लिए लाभदायी है वो स्वधर्म उसके शरीर के अनुसार है तो क्योंकि सबका शरीर अलग अलग प्रकार का है अपने अपने कर्मों के अनुसार इसलिए वो शरीर संबंधी स्वधर्म अलग अलग होते हैं लेकिन वो शरीर संबंधी स्वधर्म भी भगवान के द्वारा ही दिए गए हैं आत्मा संबंधी स्वधर्म भी भगवान के द्वारा ही दिया गया है इसलिए दोनों स्वधर्म भगवान से आते हैं भगवान ही उसका मूल है उसमें मदद कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से वो हम चर्चा करेंगे अर्चन विधि में कौन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी अधिकार की चर्चा आएगी कौन अधिकारी है कौन अधिकारी नहीं है तो पांचरात्रि कविधि से जो अर्चन करते हैं उसमें जब भी अधिकारी है यदि यदि यदि यदि वो भगवान विष्णु की शरण ले, ले लेता है दीक्षा ग्रहण करता है अपना सब जो पाप कर्म है वो छोड़ देता है तो वो घर में अर्थविग्रह की पूजन कर सकता है अंत्य जो है स्त्री है शुद्र है तो वो सब आएगा अभी आगे तो आत्मा संबंधी स्वधर्म शरीर संबंधी स्वधर्म दोनों भगवान के द्वारा दिए गए हैं दोनों शास्त्र के माध्यम से दिए गए हैं क्यों शास्त्र के माध्यम से क्योंकि मायाबद्ध जीव नहीं कृष्ण ज्ञान अतएव कृष्ण कृपाय कृष्ण पुराण मायाबद्ध जीव जो है उसको अपने आप कृष्ण की क्या इच्छा है उसका ज्ञान नहीं हो सकता इसलिए कृपा करके मायाबद्ध जीव के ऊपर कृपा करके कृष्ण ने वेद पुराण इत्यादि शास्त्र दिए हैं जिसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमारा शरीर संबंधी क्या स्वधर्म है क्या बोल रहे हैं हमारा आत्मा संबंधी स्वधर्म क्या है क्या बोल रहे हैं उसका ज्ञान हो पाए वो हम जान पाए इसलिए शास्त्र के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमारा शरीर संबंधी ज्ञान बताते हैं वहीं भगवान श्री कृष्ण शास्त्र के माध्यम से हमारा आत्मा संबंधी स्वधर्म भी बताते हैं ये दोनों स्वधर्म की बात होती है अः गीता में दो बार ये श्लोक आता है दो श्लोक भगवत गीता में दो बार आते हैं एक है मनमनाभव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु ये श्लोक दो बार आता है नौवे अध्याय में अठारवे अध्याय में दूसरा एक श्लोक दो बार आता है वो है पर धर्म भयावह श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात्नुष्ठितात् स्वधर्म में स्थित होना श्रेयस है दूसरे का परधर्म परधर्म मतलब दूसरे का कार्य करने से की तुलना में स्वयं के कार्य को करना श्रेष्ठ है चाहे वो कार्य ठीक से नहीं भी क्यों हुआ हो जबकि दूसरे का कार्य ठीक से भी किए तो भी वो करना भयावह है ये श्लोक भी दो बार आता है भगवदगीता में मन मना भव मद भक्तो मध्यदिम नमस्कृ ये श्लोक आत्मा संबंधी स्वधर्म श्रेयां स्वधर्म विगुण पर धर्म स्व वो शरीर संबंधी स्वधर्म है दोनों स्वधर्म के विषय में है श्रेयां स्वधर्म विगुण पर धर्मुषिता यह श्लोक तीसरे अध्याय में आता है अठारवे अध्याय में आता है तो दोनों में शिलूपा तात्पर्य लिखते हैं उसमें से एक के तात्पर्य में शिलूपा ये वस्तु बताते हैं कि हमारे बद अवस्था में दो स्वधर्म होते शरीर संबंधी आत्मा संबंधी लेकिन ये दोनों स्वधर्म उच्च आदेश से आते हैं अपने आप हम नहीं बना सकते हैं और बद्ध अवस्था में दोनों को पालन करना अनिवार्य है ये वहां पर तात्पर्य में बताते हैं। आप लोग देख सकते हैं भगवत गीता में इन श्लोकों में तीन सैंतीस से तीसरे अध्याय का श्यांशुणा और अठारहवे अध्याय का अठारह सैतालीस से है शायद तो ये हुआ वर्णाश्रम की स्थिति विधि निषेध जो है वर्णाश्रम में उसकी स्थिति कैसे वो भगवान की सेवा में हम लगाते उसकी स्थिति तो अभी प्रश्न है कि ये दोनों वस्तु है तो कोई सोच सकता है कि यदि मैं केवल श्रवण कीर्तन रूपी जो विधि है उसी को कर लू वर्णाश्रम विधि में पढ़ू ही नहीं तो क्या मेरी भक्ति में प्रगति होगी कि नहीं होगी ये प्रश्न उठ सकता है कि एक स्वधर्म किया दूसरा स्वधर्म छोड़ दिया क्योंकि भगवान कहते हैं नारद पंचरात्र में आता है नारद मुनि कहते हैं त्यक्वा तो स्वधर्म चरण भुजम हरेर भजन पक् पते यदि त्र क्वा भद्रभुमुष्य किम कौवा भजताम स्वधर्म तधर्म छोड़ करके केवल भगवान की शरण ले भजन में अपक्व हुए गिर भी गए पतन भी हो गया तो भी नुकसान क्या है और यदि स्वधर्म करते रहे भगवान की सेवा नहीं की तो उसने फायदा क्या मुनि कहते हैं, और भी जगह आता है भागवतम में ग्यारवे स्कंध में पंचम अध्याय में देवर्षी भूताप्त निम पितृनाम नायम किंको न ऋणी चराजन सर्वात्मना शरण शरण्यम गतो परिहित कर कर्तुं कि सभी प्रकार के वर्णाशम के जो देवर्षी भूतम इत्यादि जो सब के ऋण इत्यादि चुकाना है वो सब छोड़कर के यदि कोई मुकुंद की शरण में आ जाता है पूरी तरह से सर्वात्मना सभी कुछ लेकर के सभी कुछ परिवार को दे करके नहीं सर्वात्मना सब कुछ जो है लेकर के यदि भगवान के शरण में आ जाता है तो उसको कोई पाप नहीं लगता है ये वस्तु वहां पर भी चर्चा हुई है तो कोई सोच सकता है कि मैं यदि पूरी तरह से शरणागति ले लूं। भगवान की शरण में आ जाऊं और नौविधा भक्ति ही करू वर्णा की फिर जरूरत नहीं है क्या मुझे सत्य है ये पूर्ण रूप से सत्य विधि अवस्था में भी विधि भक्ति की अवस्था में भी यदि कोई व्यक्ति मात्र और मात्र नौविधा भक्ति करके या जो भी कुछ अपना कार्य कर रहा है पूर्ण शरणागति लेता है अर्थात अपने लिए कुछ भी नहीं रखता है सर्वात्मना सब कुछ जो अपना है वो दे करके वो ये नहीं सोचता कि मैंने ये कार्य किया तो इसके बदले मेरा शरीर यापन तो होना चाहिए ना इस प्रकार की सोच नहीं है वो कुछ भी कार्य भी कर रहा है कुछ भी कार्य कर रहा है लेकिन सब कुछ भगवान की सेवा में दे रहा है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से भक्ति में बहुत जोर से प्रगति करेगा वरना वर्णाश्रम पालन करने की उसको कोई जरूरत नहीं है ऐसे व्यक्ति को ये स्तर की यदि शरणागति है इसको विश्वनाथ चक्री ठाकुर कहते हैं कि ये शरणागति किस प्रकार की है एक पशु की जो शरणागति है अपने मालिक को उस प्रकार की शरणागति मालिक यदि उठाएगा तो उठेगा बैठाएगा तो बैठाएगा खिलाएगा तो खाएगा नहीं खिलाएगा तो भूखा रहेगा बीमारी हुई तो उसको ठीक करेगा तो ठीक होगा ठीक नहीं करेगा तो मर भी जाएगा ये स्तर की यदि शरणागति है इस इस शरणागति को विश्वनाथ चक्र ठाकुर इस तरह से दिखाते ताकि हमको आइडिया रहे ये क्या शरणागति है तो ऐसा व्यक्ति पापकर्म भी क्यों नहीं करे उसका वो पापकर्म नहीं गिना जाएगा और धर्म गिना जाएगा इसलिए पंचरात्र में आता है कि मेरे लिए जो किया गया पाप है वो भी पुण्य है और जो पुण्य किया गया यदि नहीं किया गया तो वो भी पाप है तो, शास्त्र में आता है। तो हम देखते हैं जैसे शिल प्रभुपात के कई शिष्य ऐसे थे जैसे जयानंद प्रभु है या गोपाल कृष्ण महाराज है या ऐसे कई शिष्य थे हरे प्रभु जो शिला प्रभुपात के समय उस समय जब उनको बहुत आवश्यकता थी मिशन में आगे बढ़ाने के लिए तो वे बाहर जॉब करते थे गाड़ी चलाते थे टैक्सी तो रात को टैक्सी चलाएंगे दिन में मंदिर चलाएंगे उससे जो भी पैसा आता था सब कुछ प्रभुपात की पुस्तक को छापने में लगाते ऐसा नहीं था कि उनका अपना बैंक बैलेंस उधर रखते थे थोड़ा मेरे उसके लिए बाकी जो बच्चा प्रभुपात करूंगा ऐसा नहीं था तो ऐसे व्यक्ति सभी वर्णाश्रम से परे है विधि भक्ति में होते हुए उनको जीवन मुक्त कह सकते है। इस प्रकार से, से।, से क्योंकि उनके सभी कार्य केवल और चोल भगवान की हरिर्दास कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्व्यवस्था सु जीवन मुक्त सर्म मन और वचन तीनों से उनके सभी कार्य मात्र और मात्र भगवान के दास्य के लिए भगवान की सेवा के लिए है वो यहां पे रह करके भी जीवन मुक्त है तो ऐसा व्यक्ति जो जीवन मुक्त है उसको वर्णाश्रम की कोई जरूरत नहीं है वो नवविदा भक्ति करके करने मात्र से भगवतधाम जा सकता है उसको ये चिंता करने की जरूरत नहीं की ये पाप है कि पुण्य है मेरा कर्तव्य है कि नहीं है वो सब कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है ऐसा व्यक्ति को लेकिन यदि कोई इस प्रकार से नहीं करता इस प्रकार से नहीं कर सकता है तो उसके लिए वर्णाश्रम की जरूरत है इसलिए ठाकुर कहते हैं, काम आछे, साधन काल में यदि साधन भक्ति की बात कर रहे हैं और साधन भक्ति में विधि भक्ति की बात कर रहे हैं तो ये समय में जब तक हृदय में यदि कामनाए हैं कुछ मेरा हो यदि हमारे हृदय में कामनाएं हैं और वो रहती है आवश्यकता है हमारी हम उसको आवश्यकता बोलते हैं तुम तो यहाँ पे कामनाएं कार्य हैं आवश्यकता है आवश्यकता को भी काम बोलते हैं हमको खाने की आवश्यकता है पीने की आवश्यकता है इत्यादि सब तो इसके बिना हमारी भक्ति हम नहीं करेंगे ये तो मिलना चाहिए नहीं तो मैं नहीं करूंगा इस तरह की स्थिति जब है तो तब वर्णाश्रम धर्म की जरूरत है यदि विधि भक्ति में आपकी स्थिति ऐसी है भगवान देंगे खाना तो खाएंगे नहीं देंगे तो मर जाएंगे कोई बात नहीं भूखे रहेंगे हमको इससे कोई बनिस्बत नहीं है हमारी तो सेवा चलती रहेगी जैसा भगवान को दिलाना है दिला है, तो उसमें वर्णाश्रम की आवश्यकता नहीं है अन्यथा हृदय में काम गिना जाता है तो इसलिए वर्णाश्रम की अवेक्षा आवश्यकता रहती है क्यों ऐसा है क्योंकि यदि हम वर्णाश्रम को पालन नहीं करेंगे यहाँ पे और ये वस्तु तो हमको पूरी करनी ही है अन्यथा हम भक्ति नहीं करने वाले तो इसलिए भक्ति को चालू रखने के लिए हमको दूसरी जगह से वो आवश्यकता पूरी करनी पड़ेगी वो दूसरी जगह जो है वो असुरी समाज है या कोई भी समाज ले लो उसको असुरी गिना जाएगा क्योंकि दूसरी कोई भी विधि जो शास्त्र में दी है उससे अलग वो असुरी विधि कही जाती है या शास्त्र विधि में वर्तते काम अकारतः हाँ। अपने हिसाब से जो बनाई गई विधि है वो विधि है इसलिए शास्त्र की विधि छोड़कर करके यदि हम अपना काम पूर्ण करने गए अपनी भौतिक आवश्यकता पूर्ण करने गए तो असुरी विधि होगी वो हमेशा प्रतिकूल रहेगी भक्ति के लिए इसलिए वो यहां पे वर्जित है निषेध में आता है तो इस तरह से वर्णाश्रम कहाँ पे रहता है उसकी चर्चा हमने समाप्त की यहाँ पे ये थोड़ी चर्चा शिल प्रभुपाल ने इस अध्याय में की थी। मतलब प्रभुपाल ने जो नेक्टर ऑफ डिवोशन पुस्तक लिखी उसका दूसरा अध्याय पूरा हुआ लेकिन दूसरी लहरी तो चल ही रही है हमने तेरह श्लोक समाप्त किए दूसरी लहरी के टोटल दूसरी लहरी के 309 सौ श्लोक है तो अभी आगे आता है ये हमने चर्चा कर ली विधि भक्ति के बारे में उसका आधार मतलब बहुत ही फंडामेंटल उसके चर्चा की हमने और विधि भक्ति में किस प्रकार से विधियां होती उसके बारे में थोड़ी चर्चा की और अभी आगे है कि उसके अधिकारी कौन है विधि भक्ति में प्रवेश कौन कर सकता है तो शिल गोस्वामी कहते हैं यहाँ पे तत्र अधिकारी यह केनापी अति भाग्य न जात शेवने नाशक्तो न वैराग्य भाक अस्याम अधिकारी असौ भाक अधिकारी असौ तो यहाँ पे गौर करने योग्य बात है चैतन्य चरितमृत में भगवान श्री चैतन्य माप्रू इस विषय को चर्चा करते हैं वही चीज रूप गोस्वामी ने इधर सीधी लगा दी रूपू गोस्वामी को शिक्षा दी है तब चैतन्य महाप्रभु ये वस्तुएं बता रहे हैं तो आप देखेंगे विलास में सनातन भक्ति में गोस्वामी है है? भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी आप चैतन्य चरित में रूप गोस्वामी वाली शिक्षाएं पढ़िए और हरिभक्तिविलास पढ़िए रूप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़िए तो वही सिक्वेंस आपको मिलेगी जो बोला है वही यहाँ पे आ रहा है कुछ अलग नहीं है और हरिभक्तिविलास में भी ऐसे ही सनातन गोस्वामी को जो चैतन्य महाप्रु ने ऐसा कहे तो कंटेंट जो बोलते हैं न जिसको हिंदी में इंडेक्स बोलते हैं विषय सूची तो चैतन्य चरित में चैतन महापुरु विषय सूची देते हैं हरिभक्ति सनातन गोस्वामी को तो उसी विषय सूची को उसी सीक्वेंस में विलास में सनातन गोस्वामी डिस्कस करते हैं सेम वस्तु है तो यहाँ पे रूप गोस्वामी उसी प्रकार से रख रह रहे हैं तो वहां पे चैतन्य महापुरु बताते हैं कि कौन अधिकारी है भक्ति का तो भक्ति का अधिकारी है श्रद्धावान जन हो भक्ति अधिकारी उत्तम मध्यम कनिष्ठ हो श्रद्धा अनुसारी तो श्रद्धावान जन जो है वो भक्ति के अधिकारी है तो वहां पे चेतने वकड़ू विधि भक्ति की बात कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद विधि का वर्णन है तो यहाँ पे विधि भक्ति के अधिकारी कौन है जो अतिभाग्य से जिनकी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है बहुत बहुत भाग्यवान है जिनकी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है भगवान की सेवा करने में वो हो सकता है कि बहुत आसक्त हो मतलब बहुत अनासक्त नहीं हो और वही बहुत वहरा की भी नहीं है और बहुत आसक्त भी नहीं है तो ये इसका अधिकारी है इसको शिल्पा लिखते हैं यहाँ पे तो ये कैसे प्राप्त होता है ये जो भगवान की सेवा में जो श्रद्धा है थोड़ी श्रद्धा जो है जात श्रद्धा वो कैसे प्राप्त होती है अति अतिभाग्य न भाग्य से प्राप्ति भाग्य क्या है शूपा ने पे लिखते हैं भगवत भक्ति में शत प्रतिशत निरत रहने वाले महात्माओं की संगति में रहकर मनुष्य को श्री कृष्ण के प्रति किंचित आकर्षण उत्पन्न हो सकता है इस प्रकार से किंचित आकर्षण उत्पन्न होता है जिसको यहाँ पे जात श्रद्धा कहा है कैसे किंचित आकर्षण उत्पन्न होता है भगवान की भक्ति में शत प्रतिशत निरत रहने वाले जो भक्त हैं महात्मा हैं, उनकी संगति में रहकर व्यक्ति को थोड़ा आकर्षण उत्पन्न हो जाता है जैसे किसको उत्पन्न हुआ था नारद मुनि को उनके वहां पे भक्ति वेदांत आए थे सब उनकी सेवा करते थे उनकी माता और नारद मुनि उनको प्रसाद देने जाते थे और वहां पे बैठ जाते थे और वो लोग जो कथा करते थे उसको सुनते थे और उनके प्रसाद को भी महाप्रसाद को भी कभी ग्रहण किया तो इससे उनमें श्रद्धा उत्पन्न होगी गई जात श्रद्धा तो ये यहीं पे यही दिया है और हम भी यही देखते हैं कि लोग आते हैं प्रोग्राम में आते हैं और धीरे धीरे सुनते हैं भक्तों के संग में रहते हैं तो थोड़ी सी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है किन्तु वह सकाम कर्म एवं भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति इतना आसक्त हो सकता है कि अन्य किसी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार न हो तो वो श्रद्धा तो उत्पन्न हो गई थोड़ी लेकिन वो भौतिक रूप से काफी आसक्त है वो चीजों का त्याग करने के लिए तैयार नहीं है नक्तो न वैधाग्य वो आसक्त है और चीजों को क्या करने के लिए तैयार नहीं है यदि ऐसा भी है यदि ऐसे व्यक्ति का कृष्ण के प्रति आकर्षण अविचल होता है अविचल मतलब ऐसा नहीं कभी कभर थोड़ा सा हो गया नहीं थोड़ा आकर्षण है वो हमेशा इसलिए संग करने के लिए आ रहा है उसको प्रगति करनी है अविचल होता है तो वह भक्ति करने का योग्य पात्र बन जाता है वो भक्ति में आ जाता है ये हिंदी में थोड़ा ठीक से अनुवाद नहीं आया है, ऐसा लगता है तीसरा इस पुस्तक का तीसरा अध्याय दूसरी लहरी है ये हिंदी में शायद एग्जेक्टली exactly ट्रांसलेट नहीं किया है बट एट द सेम टाइम वन मे रिमेन वेरी मच एटेटिव एक्टिव एंड मटरियल जेम कैन नॉट बी प्रिफर टू अंडर गो दिफर टाइप्स है सही है। एक मिनट शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के लिए यह आकर्षण सौभाग्य का सूचक है यह जो थोड़ा आकर्षण है यह सौभाग्य का सूचक है ये कैसे प्राप्त होता है चैतन्य महाप्रभ ने बताया प्रामाणिक गुरु तथा कृष्ण की कृपा से गुरु कृष्ण कृपा है पाए भक्ति लता बीज भाग्यवान जीव की बात रखिए भाग्यवान व्यक्तियों को भक्ति का बीज प्राप्त होता है इस संदर्भ में भगवान कृष्ण श्रीमद भागवतम में कहते हैं हे उद्धव यद मत भक्तियोगस्य सिद्धिद हे उद्धव अतिव भाग्य से ही कोई मेरे प्रति आकृष्ट होता है यदि वह सकाम कर्म से पूरी तरह विरक्त न भी हो या भक्ति के प्रति पूर्ण रूपण अनुरक्त भी न हो तो भी ऐसी सेवा तुरंत प्रभाव दिखलाती है यहाँ पे ना नाशक्तो ना आती सकतो, ना नवीनो मतलब पूरी तरह से अनासक्त नहीं है भौतिक जगत से और पूरी तरह से ना अतिशक्त भगवान से भी आसक्त नहीं है पूरी तरह से क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि वह यदि सकाम कर्म से पूरी तरह से विरक्त भी नहीं है या भक्ति के प्रति पूर्ण रूपेण आसक्त भी नहीं है अनुरक्त भी नहीं है तो भी ऐसी सेवा तुरंत प्रभाव दिखलाती है। तो भगवान से आसक्ति भौतिक जगत से विरक्ति ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जितना भौतिक जगत से विरक्त होते हैं उतना भगवान से आसक्त होते हैं जितना भगवान से आसक्त होते हैं भौतिक जगत से विरक्त होते हैं तो हो सकता है कि क्योंकि यदि शुरुआत है आसक्ति की या आकर्षण की श्रद्धा की तो इसलिए वो व्यक्ति निश्चित रूप से भौतिक जगत से तो विरक्त नहीं हुआ है और इसलिए ये भी कह सकते भगवान से पूरी तरह से आसक्त नहीं हुआ है भगवान से पूरी तरह से आसक्त हो गया तो भौतिक जगत से विरक्त हो जाएगा तो ऐसा व्यक्ति जो बीच में है अर्थात तो वो साधक है समझ आ गया ये व्यक्ति भौतिक जगत से आसक्त है या भगवान से पूरी तरह से आसक्त नहीं है मतलब ये बीच में है भौतिक जगत से पूरी तरह से विरक्त भी नहीं है भगवान से पूरी तरह से आसक्त भी नहीं है बीच में बीच में होने वाला व्यक्ति साधक है साधक में भक्ति के अंतर्गत इसलिए ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी ये जो विधि भक्ति है वो तुरंत प्रभाव दिखाती है तुरंत प्रभाव दिखलाने वाली है इसलिए विधि भक्ति के लिए यह श्लोक लगाया गया है यहाँ पे अभी कल से हम चर्चा शुरू करेंगे तो विधि भक्ति के अंतर्गत अभी भक्तों की श्रेणी बताते हैं जो चैतन्य श्री में है उसी प्रकार से कि उत्तम मध्यम और कनिष्ठ अधिकारी श्रद्धा के अनुसार किस प्रकार से होते हैं विधि भक्ति के अंतर्गत उत्तम मध्यम कनिष्ठ अधिकारी जो है वो अलग अलग स्तर पे उसका विश्लेषण होता है वो सब हम कल देखेंगे विधि भक्ति के अंतर्गत उत्तम मध्यम कनिष्ठ किस प्रकार से उसकी चर्चा कल शुरू होगी बाकी जो भागवतम में दिया है वो ओवरऑल स्तर बताया है में वह फिर दूसरा और फिर महाभागवत का महा तीन होते, उत्तम वो सब लोग कृष्ण नाम लेना शुरू कर देते हैं वो उधर का तीन है कनिष्ठ अधिकारी के अंतर्गत भी तीन आते हैं उत्तम मध्यम कनिष्ठ वो पंचरात्र विधि में बता है तो ऐसे बहुत सारे ग्रेडेशन है कई बार भक्तों को उसमें असमंजस हो जाते हैं कहीं पे तो उत्तम यह बताए कहीं पे तो उत्तम बताए उसको शास्त्र पता ही नहीं होता है कहीं तो उत्तम बताए कि तो शास्त्र में निपुण है तो क्या है ये तो सब तो चीजें हम कर लेंगे शिल प्रभुपाद की जाय रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जाय श्री भक्ति रथाम सिंधु की जाय गौर प्रेमानंदे